ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की व्याख्यान रूप भाष्यरत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं टीकाकार जिज्ञासा अधिकरण के जो पूर्व पक्ष विषय संशय रूपी अंश है उसे बता चुके हैं और सिद्धांत को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र के बता रहे हैं टीका में और सिद्धांत इसका सिद्धांत अनुसार अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार वेदांत विचार करना चाहिए श्रोतव्य यह अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा इस अधिकरण का विषय है और विषयभूत श्रुतिवाक्य का जो अर्थ है वही अथा तो ब्रह्म सूत्र का अर्थ निकलेगा वो तो इतना मात्र बताता है कि यह ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप से वेदांत विचार का विधायक ही है ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बता रहा है तो वेदांत शास्त्र का जो विषय है जो विचार का विषय है वेदांत शास्त्र उसका विषय है ब्रह्मात्म एकत्व। ब्रह्मात्म एकत्व रूपी विषय तथा ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन इन दोनों की सिद्धि तब होती है जब जीव ब्रह्म भेद को कल्पित मानेंगे और बंध को भी कल्पित मानेंगे तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति तथा जीव ब्रह्म का वास्तविक अभेद रूप विषय सिद्ध होता है अन्यथा सिद्ध नहीं हो पाता इसके लिए यहां पर यह कहा गया टीका में कि सूत्रकार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से अर्थात तो बंध को अध्यस्त है ये बता रहे हैं और बंध के अध्यस्तत्व के अधीन ही विषय प्रयोजन इस अधिकरण शास्त्र का निर्धारित होता है बंध यदि अध्यस्त होगा तभी ब्रह्मात्म एक रूप विषय भी निश्चित होगा सिद्ध होगा और प्रयोजन भी सिद्ध होगा इसे बताने के लिए दो तीन अनुमान बताए जोटीका में बताए गए कल तथा ही शास्त्रम आरव्य विषय प्रयोजन प्रयोजनवत्वात भोजनादिवत ये इस अधिकरण का सिद्धांत है कि ब्रह्म विचारात्मक वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र रूपी शास्त्र आरंभणीय है क्यों तो जो पूर्व पूर्वमीमांसा शास्त्र है उसके अनुबंध चतुष्टय से विलक्षण अनुबंध चतुष्टय वाला होने से विषय प्रयोजन वाला होने से और ये जो विषय प्रयोजन वत्व रूप हेतु है इसकी सिद्धि के लिए उसमें पहले शास्त्र में सब तो दिखाने के लिए अनुमान बताया कि प्रयोजनवत प्रयोजनवत् निवर्तक ज्ञान हेतुत्वात् सफल है क्योंकि बंध रूप जो फल है उस बंध निवृत्ति का हेतुहूत जो ज्ञान उसका जनक है तो बंध ज्ञान जनक बन करके शास्त्र सफल होता है इसके लिए दृष्टान्त बताया गया था रज्जुरियम इत्यादि वाक्य रज्जुयम इत्यादि आपक से जैसे सर्प असर शर, भ्रम निवृत्त होता है जो भय का हेतु है तो भय हेतु सर्पभ्रम का निवर्तक ज्ञान उत्पादक है रज्जुरियम यह आप्तवाक्य इसलिए सफल है ऐसे ही ये भी वेदांत विचार रूप शास्त्र बंध का निवर्तक ज्ञान उत्पादक होने से सफल है और बंधो ज्ञान इस अध्यस्तत्वात्मान से बताया गया बंध में मिथ्यात्व ज्ञान निवर्तित्व दिखा करके अध्यस्त होने से ही ज्ञान निवर्त्य है और जैसे रज्जु सर्प ये अध्यस्त है इसलिए ज्ञान रज्जु के ज्ञान मात्र से निवर्त्य है इस प्रकार ये वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र, सूत्र नामक शास्त्र सफल है सप्रयोजन है ये सिद्ध कर दिया आगे बता रहे हैं एवं अर्थात ब्रह्मज्ञानात् ज्ञात जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्ति फल सूत्रयत जीव ब्रह्मणु ऐक्य विषय अर्थात सूचयती तो ये जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है इसने जैसे अर्थात ये बताया कि ब्रह्मज्ञान से ही जीवगत अनर्थ भ्रम की निवृत्ति होती है रूप फल होता है ये सूचित करने वाला अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र ये भी अर्थात सूचित कर रहा है कि जीव ब्रह्म से अभिन्न है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि जीव ब्रह्मणु ऐक्यम विषय अपि, अर्थात सूचयति सूचयति का करता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रम अथा ब्रह्म जिज्ञासा यह सूत्र ब्रह्मज्ञान से जीवगत अनर्थ ब्रह्म की निवृत्ति बता करके यह कह रहा है कि जीव ब्रह्म से अनन्य है अभिन्न है ये भी सूचित कर रहा है इसमें हेतु बताते हैं जीवगत अनर्थ ब्रह्म का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान है इसे बताने मात्र से जीव ब्रह्म एक है ये कैसे सूचित हो रहा है क्यों सूचित हो रहा है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हेतु बता रहे हैं कि अन्य ज्ञात अन्यत्रृत्ते अन्य ज्ञान से अन्य विषयक ज्ञान से अन्य विषयक भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी ये नियम होता है कि जिस विषयक विपर्य है विपर्य यानी भ्रम वह द विषयक यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होगा तो जीवगत अनर्थ भ्रम वो जीवगत अनर्थ है कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि और इसकी निवृत्ति ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से हो रही है तो भ्रम तो है जीव विषय जीव का प्रमाता कर्ता भोक्ता रूप से ज्ञान ये विपर्य है और इस विपर्य की निवृत्ति भ्रम की निवृत्ति ब्रह्मज्ञान से हो रही है यदि ब्रह्म अलग होगा जीव अलग होगा तो जीव विषयक भ्रम की निवृत्ति ब्रह्म ज्या, विषयक ज्ञान से नहीं होगी उसके लिए ये मानना होगा कि ब्रह्म ज्ञान से जीवगत भ्रम निवृत्त हो रहा है का अर्थ है वस्तुतः जीव ब्रह्म रूप ही है जिसके ज्ञान से जीवगत भ्रम निवृत्त हो रहा है तदात्मक ही जीव है भ्रांति से उससे अलग सा प्रतीत हो रहा है ये मानना होगा तो अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म ज्ञान से जीवगत भ्रम की निवृत्ति सूचित करके वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म रूप ही है ब्रह्म से भिन्न नहीं है इस अभिप्राय से ये अन्य ज्ञात अन्यत्र भ्रमा निवृत्ते ये हेतु है और इसी आधार पर ये एक अनुमान जीव ब्रह्म तो साधक बताया जा रहा है जीव ब्रह्म रूप विषय का निश्चायक अनुमान जीवो ब्रह्मा भिन्न तज ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयवात तो जीव ब्रह्म से अभिन्न है इसमें जीव है पक्ष ब्रह्मा भेद है साध्य तिवर्त्य तो हेतु है व्याप्ति तथा उदाहरण बताया जा रहा है यद तत तथा यथा सुक्ति अभिन्न इदम अंश इति विषय सिद्धि हेतु अध्यास तो यदत्था यदि का अर्थ है जो हेतुमान हेतु तथा अर्थ है साध्यन है यत्र हे तत्र यह हेतुमान स साध्यवान इस अभिप्राय से ये यद इतम तत्था ये बता रहे हैं कि इतम यानी हेतुमान तो हेतु है तज ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व ये जिसमें होगा वो किसमें है तो सुक्ति अभिन्न जो इदम अंश है इदम रजतम इस भ्रम में भ्रम का आश्रय ईदम अंश है आश्रय कहते हैं आधार को आधार और अधिष्ठान में थोड़ा अंतर होता है अधिष्ठान होता है प्रमा में विषय और आधार प्रमा भ्रम उभ साधारण विषय होता है उसे आधार कहते हैं आश्रय शब्द से आधार को लेना है तो तिवर्त्य अध्यास आश्रयत्वात का अर्थ निकलेगा अध्यास आधारत्वात। तो जो अध्यास का अधिष्ठान होगा वो अध्यास में विषय नहीं बनेगा अध्यास का जो आधार होता है वह अध्यास में भी विषय बनता है और प्रमा में भी विषय बनता है तो सुक्तिका का जो विशेष स्वरूप है वह रजत भ्रम का अधिष्ठान है और सुक्तिका का जो सामान्य अंश है इदम अंश वह आधार है इसलिए वह रजत भ्रम में भी विषय बनेगा और सुक्तिका का जो, जो ज्ञान होगा यथार्थ ज्ञान तत्व तो ज्ञान प्रमा उसमें भी विषय बनेगा इदम् रजतम् यहाँ पर ये भ्रम है तो भ्रम में भी सुक्तिका का सामान्य अंश जो सुक्तिका से अभिन्न है इदम अंश वह विषय बन रहा है और इम सुक्तिका यहाँ पर भी इदम अंश सुक्तिका का जो सामान्य स्वरूप है सुक्तिका से अभिन्न विषय बन रहा है प्रमा में भी हा तो प्रमा तो भ्रम का निवर्तक होगी तो प्रमा में भी विषय बनता है जो और भ्रम में भी जो विषय बनता है उसे कहा जाता है आधार उसी को यहां पर आश्रय शब्द से कह रहे हैं तो तज ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व ये हेतु है तो दृष्टांत में घटाते समय शब्द से तो लेना है अधिष्ठान को तो अधिष्ठान है सुक्ति का इसलिए शब्द का अर्थ निकलेगा सुक्ति का तो सुक्ति का ज्ञान निवर्त्य अध्यास है इदम रजतम यह अध्यास और उसका आश्रय है इदमंस आधार है विषय है और उसमें रहेगा सुक्ति का ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व तो यदि तो यद तो यानी यह सुक्तिका का जो इदम अंश है वो इतम है का मतलब साधन से युक्त है साधन है सुक्तिका ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व और उस आध्यास आश्रयत्व से युक्त हैं सुक्तिका का ईदमांश यदि थम तथा उसमें तत शब्द से उसी ईदमांश को ही लेना है वो तथा है का अर्थ है साध्यवान है तो साध्य हैं सुक्तिका अभेद तो वो सुक्तिका से अभिन्न भी हैं तो जैसे इदम् रजतम् यहाँ पर प्रतीयमान इदम् अंश गत अध्यास का निवर्तक सुक्तिका का ज्ञान होने से सुक्तिका से अभिन्न इदम अंश है ऐसे ही जीव गत अध्यास का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्मज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय हुआ जीव सुक्ति का के सामान्य अंश इदम के तरह दारिष्टांत में जीव होगा जीव यानी अहमार्थ और अधिष्ठान है ब्रह्म सुक्ति का स्थानीय वो विशेष अंश है और सामान्य अंश है यहां पर अहमार्थ और विशेष अंश है ब्रह्म वो है अधिष्ठान तो अधिष्ठान ज्ञान से निवर्त्य भ्रम का आश्रय होता है अधिष्ठान का सामान्य अंश तो अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य अध्यास है मैं करता हूं मैं भोगता हूं इत्यादि भ्रांति सामान्य अंश है अहम अर्थ है जो सुप्तिका के सामान्य अंश इदम के तरह जो अध्यास का आश्रय है हाँ? किसका हां हां हां हाँ? प्रकाशित होता है ठीक है सत चित इन दोनों को वो दोनों अनुसूत हैं, अहम अर्थ में और वो अहम अर्थ है जीव लेकिन संश्लिष्ट सचित संश्लिष्ट यानि उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्यमान जो ब्रह्म का सचिद अंश है वो सामान्य अंश वो अहम है वो अहम है और वो बन जाता है आध्यास का आश्रय वो का के इदम अंश के तरह है और वो जो है अहम अर्थ वो अध्यास में भी विषय बन रहा है मैं प्रमाता हूँ मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इत्यादि में और तत्वमशादी वाक्य से जन्य जो प्रमा है वहाँ पर भी अहम ब्रह्मास्मि या प्रमा में भी अहम अर्थ विषय बन रहा है जैसे हाँ हा, तो इदम अंश जैसे इदम रजतम यम का दोनों में भी विषय बन रहा है ऐसे अहम अर्थ सुक्ति अहम कर्ता भोक्ता इत्यादि में भी और अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि में भी विषय बन रहा है वो है आश्रय शब्द से ग्राह्य उसमें अध्यास है उसमें अध्यास बताया जा रहा है वो अध्यास आश्रय उसको बताया जा रहा है अहम अर्थ को और तदगत जो अध्यास है वो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो रहा है से तो ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय अहम अर्थ जीव होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है जैसे का ज्ञान से निवर्त्य ब्रह्म का आश्रय इदम अंश होने से इदम अंश सुक्ति का से अभिन्न है इस अभिप्राय से अनुमान बताया कि जीवो ब्रह्मा भिन्न जीव यानी अहम अर्थ ब्रह्म से अभिन्न है क्यों तो तस् ज्ञान निवर्त्य इसमें तस से लेंगे ब्रह्म को तो ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य जो अध्यास वो हुआ मैं करता हूं मैं भोगता हूं इत्यादि अध्यास और उसका आश्रय है अहम जीव उसमें रहेगा ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्व तो। ये हेतु होने से यदि थम जीव इत्थम है का अर्थ है हेतुमान है ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय रूप हेतु से युक्त है इतम है तो तत्था वो हेतु साध्यवान भी होगा तो साध्य है ब्रह्मा भेद तद्वान हो जाएगा तो इसलिए जीव जो है ब्रह्म से अभिन्न है इति विषय सिद्धि हेतु अध्यास इस प्रकार ये अध्यास जो है विषय की सिद्धि में भी हेतु बनता है पहले कहा न कि विषय प्रयोजन सिद्धि का हेतु अध्यास है तो प्रयोजन की सिद्धि का हेतु है ये तो समझ में आया विषय के सिद्धि का भी हेतु कैसे बनेगा अध्यास ब्रह्मात्म एकत्व सिद्धि का भी हेतु अध्यास है वो इस प्रकार है ब्रह्मज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय जीव बन रहा है अध्यस्त स्वरूप जो है वो ब्रह्मज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय होने से उसे कहा जा रहा है विषय के भी सिद्धि का हेतु अध्यास को भी आगे हैं व विषय प्रयोजन वत्वातो प्रयोजनवत्वात तो शास्त्र इति तो इस प्रकार विषय प्रयोजन वत्व शास्त्र विद्यमान होने से शास्त्र आरंभनीय है ये निश्चित हुआ जो शुरू में अनुमान बताया था कल शास्त्रम आरब्धव्यम विषय प्रयोजन वत्वात् भोजनादिवत ये जो शुरू वाला अनुमान था वह अनुमान निश्चित होगा उसका हेतु सिद्ध होने से शास्त्र रूपी हेतु में विषय शास्त्र रूपी पक्ष में विषय प्रयोजन वत्व रूपी हेतु की सिद्धि होने से साध्य व्याप्य हेतु का निश्चय होने से का मतलब ये है परामर्श साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष इत्याक परामर्श होने से अनुमिति हो जाएगी परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमित कहते हैं न और परामर्श कहा, कहा जाता है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष को कहा जाता है परामर्श और उससे जन्य ज्ञान को कहा जाता है अनुमिति रूप प्रमाण तो यहां पर हेतु हैं विषय प्रयोजन वत्व साध्य हैं आरब आरब आरंभणीय आरब्यत्व कहो या आरंभणीयत्व कहो साध्य हैं और उस आरंभणीय रूप साध्य से व्याप्य हेतु हैं विषय प्रयोजन वत्व और तद्वान पक्ष वो है शास्त्र तो साध्यव्याप्य हेतुमान पक्ष यह परामर्श होने से साध्यवा पक्ष ये अनुमति होगी तो साध्य आरब साध्य से युक्त शास्त्र हैं ये पक्ष हैं इस प्रकार अनुमिति हो जाएगी तो इत विषय प्रयोजन शास्त्रम प्रयोजनवत्वात्स्त्र इति सिद्धम ऐसा लगाना यह निश्चित हुआ अब सिद्धांत विषय क्या नाम है अधिकरण के छह अंशों में से पांच अंश बता दिए गए संगति शुरू में बताई श्रुति शास्त्र अध्याय पाद के साथ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण की विषय बताया गया वेदांत विचारात्मक शास्त्र संशय बताया गया ये शास्त्र अनारंभनीय है कि आरंभनीय है पूर्व पक्ष बताया गया अनारंभनीय है सिद्धांत बताया गया शास्त्रम आरंभनीयम विषय प्रयोजन मतवाद इदि से तो चार पांच अंश बता दिए गए एक अंश शेष है वो है फल उसे यहां पर बता रहे हैं टीकाकार अत्र अनिवृत्ते उपायांतर साध्या मुक्ति इति प... इति फलम तो ये पूर्व पक्ष के मत में ये फल होगा यहाँ का पूर्व पक्ष है शास्त्र अनारंभणीय भेदवादी पूर्व पक्षी है और भेदवाद के अनुसार जो विषय है ब्रह्मात्म एक वो है नहीं क्योंकि जितने जो ज्ञान कांड है वह तो जीव ब्रह्म के एकत्व एक को नहीं बता रहा है तत्वषाधि वाक्य भी जीव ब्रह्म के एकत्व एक को नहीं बताते हैं तार्किकों के अनुसार सांख्यों के अनुसार योगियों के अनुसार ये उपनिषद वाक्य तत्वमशादि जीव ब्रह्म के अभेद को नहीं बता रहे हैं। भेद को ही बता रहे हैं उसमें तत्वमसी में दो ही पद हैं तत्त्वम एक और असी दूसरा तस्व तत्व ये ष्टी तत्पुरुष समास है और तत्वम असी का अर्थ है उसके तुम दास हो वह तुम्हारा स्वामी है ऐसा भेद बताया जा रहा स्वस्वामी भाव संबंध बताया जा रहा है तो इसलिए पूर्व पक्ष के अनुसार ब्रह्मात्म एकत्रुप विषय वेदांत शास्त्र का असिद्ध है, है नहीं तो विषय रहित हुआ और बंध सत्य होने से वह ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी नहीं होगा तो विषय प्रयोजन रहित तो। शास्त्र होने के कारण शास्त्र अनारंभनीय है जो स विषय सप्रयोजन होता है वह आरंभनीय होता है शास्त्र तो विषय तथा तो प्रयोजन रहित होने के कारण वेदांत शास्त्र अनारंभनीय है ब्रह्म सूत्र की रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है यह पूर्व पक्षी का कथन है तो इस अभिप्राय से प्रयोजन राहित्य दिखाने के लिए यह कहते हैं कि अत्र पूर्वपक्षे पक्षे बंध से सत्यत्व तो बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होगी बंधन सत्य होने से इसलिए बंध की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है मुक्ति है वो ज्ञान मात्र से नहीं होगी उसके लिए उपायंतर करना पड़ेगा मीमांसकों को पूछेंगे उपायंतर तो कहेंगे सकाम कर्म और निषिध कर्म छोड़ दो नित्य नैमितिक कर्म प्रतिवाय दोष से बचने के लिए करते रहो और अभी तक जो कर्म हुए हैं उनको भोग करके समाप्त करो तो फिर कोई जन्म जन्म मरण का हेतु तो है सकाम कर्म निषिद्ध कर्म वो किया नहीं और जो पहले सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म किया था उसका भोग करके क्षय हो गया और प्रत्यवाय दोष लगता है नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से तो वो करते रहें तो प्रत्यवाय भी नहीं लगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे कर्म पहले हुए समाप्त हो जाएंगे भोग करके और फिर कभी किए नहीं सकाम कर्म निषि कर्म तो जन्मांतर का हेतु हो तो कर्म न होने से जन्मांतर नहीं होगा यही मुक्ति हो जाएगी तो इस प्रकार जीवन जीते रहने से मोक्ष होगा और जो दूसरे हैं भेदवादी वैशेषिक और नैयायिक उन्हें मुक्ति का उपाय पूछेंगे तो उनके अनुसार भी जीव ब्रह्म का भेद सत्य है और संसार बंधन भी सत्य है तो उसकी लेकिन ये अन्यथा ख्यातिवादी है ना ये आत्मा तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप नहीं है मन रूप नहीं है यहां तक है विज्ञान में तक जाते हैं तो वो शरीर इंद्रिय मन से पृथक ज्ञान हो जाए उसके लिए जो सात पदार्थ हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समूह अभाव का और उसमें से नौ द्रव्यों में से एक द्रव्य विशेष आत्मा है और वह आत्मा व्यापक है स्वभावत अज्ञानवशात अनात्मा शरीरादि जो अनात्मा है उन्हें को आत्मा समझ रहा है अन्यथा ख्याति है ये वास्तविक सर्प न, सर्प बिल में है लेकिन उसी की भ्रांति से सामने प्रतीति हो रही है ये अन्यथा ख्याती है ऐसे अनात्मा शरीरादि में जो बंधन है वह आत्मा में प्रतीत हो रहा है यह अन्यथा ख्याती है और आत्मा का जब तर्क शास्त्र पढ़ करके सम्यक बोध होगा आत्मानात्म विवेचन होगा तो आत्मा इनसे अलग रूपादि द्रव्य गुणों से रहित बुद्धि सुख दुखादि जो गुण विशेष हैं उन उनसे युक्त अलग हैं लेकिन सुख दुखादि उसमें उत्पन्न होते हैं इंद्रिय विषय शरीर के संबंध से उनका ध्वंस ष विंशति दुख ध्वंसी उनके मत में आ, एक विंशति दुख ध्वंसी उनके मत में मोक्ष है एक विंशति दुख ध्वंस एक विंशति दुख ध्वंस का मतलब है 21 दुखों का ध्वंस उसमें से 21 दुख हैं एक तो साक्षात दुख है और बीस है दुःख के साधन इसलिए दुख जैसे अमानित्व अदम्भित्व इत्यादि ज्ञान के साधन होने से गीता में भगवान ने उनको भी ज्ञान कहा है ऐसे दुख के साधन बीस हैं और दुख एक है तो बीस दुख के साधन और एक दुख इनका ध्वंस हो जाए तो हो जाता है मोक्ष और वो कैसे होगा तो कहते हैं ये बीस कौन है बाकी दुख के साधन तो छह इंद्रिया छ इंद्रियों के विषय और विषयों के साथ जो इंद्रियों के छह प्रकार के संबंध ये अठारह हो गए और ये शरीर उन्नीस और शरीर तथा मन का संयोग ये आ, क्या नाम आत्मा और मन का संयोग शरीर मन का संयोग नहीं आत्मा मन का संयोग ये एक विमशेती दुख है इसमें से विमशेती तो ये बीस तो हो गए दुख के साधन यदि मन का आत्मा के साथ संयोग ना हो तो दुख नहीं होगा और इसलिए आत्मनस संयोग भी दुख साधन माना जाता है और ये जो इंद्रिया हैं छ पांच बाह्य इंद्रिया और एक अंतकरण मन और इनका अपने विषयों के साथ संबंध इंद्रिया भी रहे लेकिन उनका विषयों के साथ प्रतिकूल विषयों के साथ संबंध न हो प्रतिकूल विषयों का ग्रहण न हो यदि तो दुख नहीं होगा तो प्रतिकूल विषयों का जो ग्रहण होता है इंद्रिय विषय के संयोग से उसके कारण ही दुख होता है तो विषय छह और छह उनके साथ संबंध छह इंद्रिया और शरीर तो शरीर ना हो तब भी दुख ना हो और शरीर अवच्छेद देना जो आत्म मनस संयोग वो दुख को उत्पन्न करता है यद्यपि मन भी नित्य है और उनके यहां आत्मा भी नित्य है और आत्मा व्यापक है और मन परमाणु रूप होने से परिचिन्न है तो व्यापक आत्मा होने से मन के साथ संयोग तो हमेशा बना रहेगा उसका ध्वंस कैसे होगा तो शरीर आवच्छेद जो आत्मनस संयोग वो होता है दुख का कारण और बिना शरीर के मन रह भी ले और आत्मा का संयोग हो भी जाए वो दुख उत्पन्न नहीं करता तो शरीर न, आत्म-मनस संयोग से दुख होता है उस दुख मन का आत्मा के साथ संयोग शरीर आवच्छेदन आत्म-मनस संयोग का उसका आवच्छेदक शरीर का नाश होने से नाश तो एक विंशति दुख का नाश माना जाता है वो होता है आत्मा का ठीक ठीक तो बोध होने से नाश होता है फिर जन्मांतर नहीं होता वो मुक्ति है उनकी ऐसे वो लोग कहते हैं और ये जो है प्रकृति पुरुष विवेक से सांख्य और योगी मानेंगे दुख ध्वंस रूपी मोक्ष होता है उसके लिए उपायांतर मानना पड़ता है ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मात्र से नहीं जब प्रकृति को पुरुष ठीक ठीक जान लेता है तो वो फिर रहती बाधित नहीं होती लेकिन अलग होकर के रहती है फिर पुरुष में सुख दुख उत्पन्न हो जा ऐसा कुछ कार्य नहीं करती पुरुष से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है ये कहता है तो इसलिए उपायांतर होगा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा तो अत्र पूर्वपक्षे बंधस्य सत्यत्वेन ज्ञात अनिवृत्ते उपायांतर साध्या मुक्ति फलम ये पूर्वपक्ष मत में फल होगा और सिद्धांते ज्ञा एव मुक्ति ज्ञाव तो कैवल्यम रिते ज्ञान न मुक्ति इत्यादि श्रुति के अनुसार केवल ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होगा इति मनसि मनसी निधसूत्रण व्याख्या काम, कामो भगवान्ष्यकार सूत्रेण विचार कर्तव्यता विचारकर्तव्यताोतर्थ अथापत्ति अर्थ अन्यथा सूत्रित विषय प्रयोजन तत्सिद्धि हेतु आक्षेप समाधान वर्णयति आध्यासक्षेप सधान इति तो ये कहते हैं कि इति सर्व मन निधा तैह भाष्कार भगवान इन सब को ध्यान में रख करके जो अभी तक बताई बातें हैं वहाँ से स्वाध्याय अध्यतव्य शुरुआत थी न वहां से इस विधि से प्रेरित हो करके जिसने सांग वेद का अध्ययन कर लिया उसे शास्त्र श्रोतव्य इत्यादि से विचार का विधान कर रहा है वहां से लेकर के जो बातें बताई गई यहाँ तक वो सब भाष्यकार भगवान के मन की बातें हैं टीकाकार ने उसे हमारे सामने इन शब्दों में रखा तो मनसी निधाय का करता है भाष्यकार भगवान ये सब अपने मन में रख करके उपोद्घात भाष्य लिखते समय अध्यास भाष्य लिखते समय भाष्यकार भगवान के मन में ये सब बातें हैं कि वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र का विषय ब्रह्मात्मा एकत्व तथा प्रयोजन ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति अध्यास के बिना अनुपन्न है इसलिए अध्यास जो विषय प्रयोजन सिद्धि का हेतु है उसका प्रथम वर्णन कर रहे हैं आत्मात्मा के अध्यास का आक्षेप करके फिर समाधान कर रहे हैं बता रहे हैं अध्यास होता है फिर उस अध्यास को कहेंगे ब्रह्मज्ञान ज्ञान निवर्ते हैं करके पहले वेदांत जनित अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से जिस अध्यास को हटाना है उस अध्यास का आक्षेप समाधान द्वारा निरूपण किया जा रहा है उसे स्थापित किया जा रहा है बताया जा रहा है अध्यास होता है अध्यारोप किया जा रहा है फिर अध्यारोपित अध्यास का ब्रह्म ज्ञान से निराकरण ये बताया जाएगा वो ब्रह्म ज्ञान निवरते हैं ज्ञान को छोड़कर के और किसी से निवर्ते नहीं है नहीं ये बताया जा रहा तो है, तो इसलिए कहते हैं कि सर्वम मनसी निधाय ये सब बातें मन में रख करके भगवान भाष्यकार ब्रह्म सूत्राणी व्याख्या तु काम ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार सूत्रेण विचार कर्तव्यता रूप स्रोता अन्यथा अनुपत्तिया तो सूत्र से विचार कर्तव्यता रूप जो स्रोत अर्थ है यानी श्रुति का अर्थ है कौन से श्रुति का श्रोतव्य इस श्रुति का अर्थ है विचार कर्तव्यता तो श्रोतव्य इस श्रुति का जो विचार कर्तव्यता रूप अर्थ है इस अर्थ की अन्यथा अनुपत्या तो अन्यथा अनुपपत्ति होने से अर्थात सूत्र किसके बिना अन्य थानु उपन्न है विचार कर्तव्यता रूप स्रोत अर्थ जब तक विचार का विषय ब्रह्मात्म एक और बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध न हो विचार का अर्थ ही है ब्रह्म सूत्र रूप शास्त्र इसका विषय और प्रयोजन जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक यह स्रोतव्य श्रुति का जो अर्थ है विचार कर्तव्यता जो इस सूत्र से भी बताया जा रहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य का अर्थ है वेदांत विचार कर्तव्य यही स्रोतव्य का अर्थ है ये विषय प्रयोजन सिद्धि के अधीन है तो विषय प्रयोजन सिद्ध हुए बिना वह स्रोत अर्थ सिद्ध नहीं होता इस अभिप्राय से कहते हैं कि स्रोत अर्थ अन्य अनुपत्या अर्थात तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा अर्थात सूत्रित जो विषय प्रयोजन है उसका हेतु है अध्यास विषय प्रयोजन की सिद्धि भी बिना अध्यास के नहीं होती विषय प्रयोजन के सिद्धि के बिना स्रोत अर्थ सिद्ध नहीं है और स्रोत अर्थ की सिद्धि का हेतु जो वो जो विषय प्रयोजन की सिद्धि है वह अध्यास के बिना अनुपन्न है अशिद्ध है। इसलिए श्रोत अर्थ का साधक जो विषय प्रयोजन उसका साधक जो अध्यास विषय प्रयोजन का साधक जो अध्यास है उसका आक्षेप समाधान भाष्य के द्वारा प्रथम निरूपण करते हैं भाष्यकार भगवान एक और अर्थात सूत्रितम विषय प्रयोजन हेतु आक्षेप सामान भाष्याभ्या प्रथम वर्णयती तो आध्यास भाष्य आक्षेप भाष्य अध्यास आक्षेप भाष्य तथा समाधान भाष्य के माध्यम से प्रथम विषय प्रयोजन का साधक अध्यास का वर्णन करते हैं युष्मदस्मद प्रत्येकोचर इत्यादि से बताया गया भाष्य का लक्षण होता है मूलार्थो मूलार्थो वर्णिते यत्र मूलानुसारी भी पदई स्वपदानी च व्याख्या स्वपदानी च वर्ण्यंत भाष्यम भाष्य विदो विदु ये भाष्य का लक्षण है कि मूल ग्रंथ का अर्थ जिस व्याख्यान ग्रंथ में बताया जाता सभी व्याख्यान ग्रंथ को भाष्य नहीं कहा जाता सभी व्याख्यान ग्रंथों को वार्तिक नहीं कहा जाता कुछ व्याख्यान ग्रंथों को भाष्य कहते हैं कुछ व्याख्यान ग्रंथ को वार्तिक कहते हैं कुछ व्याख्यान ग्रंथ को टीका कहते हैं कुछ व्याख्यान ग्रंथों को वृत्ति कहते हैं ये व्याख्यान ग्रंथ के ही अवानतर प्रकार है ना तो कौन से व्याख्यान ग्रंथ को भाष्य कहेंगे तो कहते भाष्य का ये लक्षण है कि मूल का अर्थ जिस व्याख्यान ग्रंथ में वर्णन हो रहा है मूल में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पदों के द्वारा मूलार्थों वर्णित यूलानुसारी भी पदे तो मूल में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पदों से मूल का अर्थ वर्णन हो रहा है जिस व्याख्यान ग्रंथ में उस व्याख्यान ग्रंथ को भाष्य कहते हैं इतना मात्र नहीं साथ में और एक विशेषता बताई जा रही है स्वपदानी च वर्ण्यंते तो स्वयं के व्याख्यान ग्रंथ में भी जो सूत्रात्मक वाक्य आते हैं पश्वाधिश्च अविशेषा इत्यादि उनकी फिर स्वयं ही व्याख्या की जाती है स्वपदानी च वर्ण्यंते तो अपने व्याख्यान ग्रंथ में स्वयं के द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक वाक्यों की भी स्वयं ही व्याख्या व्याख्याकार के द्वारा जिस व्याख्यान ग्रंथ में हो रही है उसे भाष्य कहा जाता है यह भाष्य का लक्षण है लक्षण है तो भाष्य लक्षण के लिए जरूरी है मूल का अर्थ वर्णन होना व्याख्यान ग्रंथ में और अपने द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक वाक्यों का भी स्वयं व्याख्यान तो भाष्य माना जाता है ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान करने की इच्छा वाले शंकराचार्य जी हैं ये कहा ब्रह्म सूत्रानी व्याख्यातु कामह और वो व्याख्यान युष्म प्रत्यय गोचर इत्यादि से प्रारंभ कर रहे हैं ब्रह्म सूत्र का तो ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है युष्मद अस्मद प्रत्यय यहां से और ये है भाष्य कह रहे हैं इसकी प्रसिद्धि है इस व्याख्यान की ब्रह्मसूत्र के इस व्याख्यान की शंकराचार्य जी के द्वारा जो ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान किया गया वह भाष्य नाम से प्रसिद्ध है तो इसे इस व्याख्यान को भाष्य क्यों कहेंगे तो इसमें मूलार्थो वर्णन है मूलार्थ का वर्णन है और स्वयं के जो पश्वाधिवीश अविशेषात् इत्यादि सूत्र सूत्रात्मक वाक्य हैं उनका भी विवरण है तो इसलिए भाष्य है लेकिन भाष्य होने के लिए मूल का अर्थवर्णन भी जरूरी है अन्यथा भाष्य नहीं होगा कुछ लोग कहते हैं ये जो अध्यास भाष्य है उपोदघात भाष्य है इसमें तो अध्यास का वर्णन है और अध्यास मूल जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र मूल ग्रंथ तो सूत्र है ना तो सूत्र में वर्णित नहीं है सूत्र में दो वर्णित अर्थ नहीं है जो सूत्रार्थ नहीं है उसका वर्णन करने वाला जो व्याख्यान ग्रंथ है उसमें मूल मूलार्थो वर्णित यत्र ये जो भाष्य का लक्षण है वो नहीं घटेगा यदि मूल के अर्थ का वर्णन नहीं हो रहा और दूसरे अर्थ का वर्णन हो रहा है तो मूलार्थों वर्णित यत्र यह भाष्य का लक्षण न होने से यह भाष्य नहीं है अध्यासभाष्य मूल जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है इसमें तो वेदांत विचार की कर्तव्यता बताई है, है। और ये सूत्रार्थ है अरे आत्मात्मा का अध्यास नहीं हो सकता है या हो सकता है ये तो मूल सूत्र के किसी शब्द से निकल नहीं रहा है इसलिए मूलार्थ अस्पर्शी है ये उपोद्घात भाष्य अध्यासभाष्य मूलार्थ अस्पर्शी होने से भाष्य नहीं होगा इस प्रकार का कोई आक्षेप करता है, उस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं टीकाकार वो बता रहे हैं कि ये तेना सूत्रार्थ स्पर्शीवात अध्यास ग्रंथो न भाष्यम इतिरस्तम ये तेन का अर्थ है ये जो अवतरण लिखा ना युष्म प्रत्यय गोचर हो इत्यादि का इसमें क्या बताया गया कि जो स्रोत अर्थ है विचार कर्तव्यता रूप जो स्रोत अर्थ है स्रोतव्य सूत्र का श्रुति वाक्य का अर्थ वही ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य इस सूत्र का भी अर्थ है और विचार कर्तव्यता रूप जो सूत्रार्थ है वह विषय प्रयोजन के बिना अनुपन्न है और विषय प्रयोजन अध्यास के बिना अनुपन्न है इसलिए श्रोतव्य श्रुति के अर्थ का प्रतिपादक जो अर्थातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है उसी से शब्द शब्दत तो विचार कर्तव्यता रूप अर्थ निकल रहा है लेकिन विचार कर्तव्यता रूप ये शाब्दिक अर्थ अन्यथा अनुपत्या जिसके बिना अनुपन्न है उस विषय प्रयोजन को भी अर्थात सूचित कर रहे हैं सूत्र से ही व्यास जी और वो विषय प्रयोजन जिस अध्यास के अधीन है उस अध्यास को भी अर्थात सूचित कर रहे हैं तो अध्यास शाब्दिक अर्थ तो नहीं है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का जो उपोदात भाष्य में जिसका वर्णन हो रहा है वह शाब्दिक अर्थ न होने पर भी सूचित सूचितार्थ है हां। तो सूचित अर्थ होने से सूचित अर्थस्पर्शी ये अध्यास भाष्य होने से सूत्र के द्वारा अर्थात सूचित अर्थ का स्पष्टीकरण उपोदघात भाष्य में होने के कारण उपोदघात भाष्य भी भाष्य ही है वो भाष्य नहीं है ये नहीं कह सकते सूत्रार्थ अस्पर्शी होने से वो भाष्य नहीं होगा ये आक्षेप नहीं कर सकते ये यहां पर कहा जा रहा है कि ये तेना सूत्रार्थ अस्पर्शवात अध्यास ग्रंथों न भाष्यम निरस्तम ये खंडित हुआ इसका खंडन हुआ क्यों तो कहते आर्थिक अर्थ स्पर्शित ये जो अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा का ही आर्थिक अर्थ है विषय प्रयोजन जिस अध्यास के सिद्धि के अधीन है वह अध्यास भी अर्था सूचित हुआ है और उस अर्थात सूचित अध्यास रूपी अर्थ का स्पर्श इस अध्यास भाष्य में है उसी का वर्णन है इसलिए आर्थिक अर्थ स्पर्शी सूत्र के द्वारा अर्थात सूचित अर्थ का वर्णन करने वाला ये उपोदघात ग्रंथ होने से भाष्य ही है ये नहीं कि जहां से सूत्र प्रारंभ हुआ उस सूत्रार्थ को ही भाष्य कहेंगे सूत्र के व्याख्यान को अरे उपोदघात व्याख्यान को भाष्य नहीं कहेंगे ये नहीं कह सकते वो भी सूत्रार्थ स्पर्श ही है अब दूसरा एक आक्षेप करते हैं भाष्य पर लोग उस आक्षेप का भी अनुवाद करके निराकरण करते हैं ये आक्षेप करते हैं कि आस्तिक जो ग्रंथ होते हैं समाप्ति कामों मंगलम आचरेत ये जो श्रुति वाक्य है शिष्टाचार अनुमित श्रुति वाक्य कहा जाता है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत इसे जैसे काश्याम मरणान मुक्ति यह वाक्य अभी वर्तमान में उपलब्ध जो वेद है उनमें से कहीं किसी पेज पर नहीं मिलेगा लेकिन इसकी प्रसिद्धि है कि काश्याम मरणान मुक्ति यह श्रुति है ये प्रसिद्धि है ज्ञानादेव तु कैवल्यम ये श्रुति है वर्तमान में उपलब्ध जो वेद है उसमें से सारे पेज आप देखिए एक एक पंक्ति किसी पंक्ति में नहीं मिलेगा लेकिन कहा जा रहा है कि ये वेद है तो ये है शिष्टों ने इसे वेद कहा है और इसी के अनुसार शिष्टों का आचरण है तो शिष्टाचार भी एक प्रमाण होता है तो शिष्टाचार हमें बता रहा है कि ये वेद वाक्य है उसे कहा जाता है शिष्टाचार अनुमित वेद वाक्य वेद दो प्रकार का है प्रत्यक्ष वेद एक अनुमित वेद तो प्रत्यक्ष वेद में तो जो वचन तत्वशी आदि अभी उपलब्ध है तो वो प्रत्यक्ष वेद है और अनुमित वेद है ज्ञान तु कैवल्यम और काश्या मरणान मुक्ति ऐसे समाप्ति कामों मंगलम आचरित और ये जो अनुमित वेद है इसको प्रमाण मानने वाले आस्तिक माने जाते हैं और ये वाक्य बता रहा है अपने द्वारा आरंभ किए हुए कार्य में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति पूर्वक उस कार्य की ठीक से समाप्ति हो जाए ऐसा जो चाहता है आरम्भ करता उसे चाहिए मंगलाचरण करें मंगलाचरण से कार्य के आरंभ में मध्य में तथा अंत में किया हुआ जो मंगलाचरण है वह कार्य में आने वाले विघ्नों को दूर करता हुआ निर्विघ्न कार्य की समाप्ति करता है ये वहाँ पर कहा जाता है समाप्ति मंगलमाचर्य से इसलिए जितने आस्तिक ग्रंथ है वैदिक ग्रंथ वेद को प्रमाण मानने वालों के द्वारा रचित ग्रंथ उनमें मंगलाचरण देखा जाता है टीका कारणी भी किया ही ना आठ श्लोक में मंगलाचरण किया है लेकिन भाष्य में कई मंगलाचरण ब्रह्म सूत्र के भाष्य में दिख रहा है तो मंगलाचरण नहीं है इसका अर्थ है समाप्ति कामो मंगलम आचरित ये जो वेद वाक्य हैं इसको भाष्यकार भगवान प्रमाण नहीं मानते आस्तिक नहीं है मंगलाचरण नहीं किया है इस प्रकार का कोई आक्षेप करते हैं मंगलाचरण रहित ये भाष्य होने से भाष्य का व्याख्यान करना ठीक नहीं है नास्तिक ग्रंथ है आस्तिक होता तो उस उसुति के अनुसार कम से कम सामने वाले को शिक्षा देने के लिए तो मंगलाचरण करते कुछ ना कुछ लेकिन किया नहीं इससे लगता है कि ये व्याख्या नहीं है वैदिकों के लिए भाष्य इस प्रकार का कोई आक्षेप करते हैं भाष्य पर मंगलाचरण रहित होने से भाष्य अव्याख्या है और अव्याख्य होने से अन्ययनीय है भाष्य का अध्ययन आस्तिकों को नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर आस्तिकता को संवर्धित करने वाला मंगलाचरण नहीं है ऐसा जो आक्षेप करते हैं उस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं टीकाकार मंगलाचरणा भावात अव्याख्यम इदम भाष्यम् इति तो जो लोग ये कहते हैं भाष्य में मंगलाचरण न होने से ये भाष्य ब्रह्म सूत्र का अव्याख्य है व्याख्यान योग्य नहीं है कोई भाष्य का व्याख्यान ही नहीं करेगा तो भाष्य जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा कैसे फिर कोई पढ़ाने वाला ही नहीं मिलेगा तो कहा जा रहा है कि अव्याख्या का मतलब पाठनीय नहीं है इसको नहीं पढ़ाना नहीं चाहिए आस्तिकों को इस प्रकार का जो कुछ लोग आक्षेप करते हैं कहते तन न ये आक्षेप करना ठीक नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति भावानुपत्तिभाष्य रचना तदर्थस्य से विज्ञान घन प्रत्योग स्मृत भाष्यकार ने मंगलाचरण किया है लेकिन भाष्यकार के द्वारा कृत मंगलाचरण को देखने की दृष्टि हो तो इस प्रकार का भाष्य पर आक्षेप नहीं करेंगे और जिनके पास वो दृष्टि नहीं है वो आक्षेप करते हैं तो मंगलाचरण तो होता है जो मंगलानंच मंगल है ब्रह्मा उसका स्मरण ये मंगलाचरण है ये न जन्म संसार बंधनात नमस्त में विष्णे प्रभु विष्णवे तो वो जो है सारे अमंगल का मूल है जन्म मरण रूपी संसार वो छूट जाता है जिसके स्मरण मात्र से उसका स्मरण भाष्यकार भगवान ने यहां पर किया है युष्म अस्मत प्रत्येक गोचर हो इत्यादि भाष्य की रचना क्षेप भाष्य की जबकि यानी प्रथम वाक्य लिखा है वह है सुतराम इतर इतर भावानुपत्ति यहां तक इसमें क्या बताया है कि इश्मत शब्द से तो अनात्मा को बताया प्रकृति तथा तो प्राकृत जो पदार्थ है अनात्मा इसमत प्रत्यय गोचर है और अस्मत् प्रत्यय गोचर है आत्मा और आत्मा शब्द का अर्थ है ऐत्रे उपनिषद में जिसे आत्मा वा विक अग्र आशीत नान्यत किंचन मिषद इत्यादि से बताया जा रहा है आ, मूल में विद्यमान जो तत्व जगत का विवर्त उपादान कारण जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है जो तत्वसी वाक्यागत शोधी तो तदर्थ अर्थ है वो है अस्मत् प्रत्यय और उसका स्मरण छोड़ करके दूसरा मंगलाचरण कौन सा हो सकता है भाष्यकार भगवान ने तो सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण किया है अस्मत् प्रत्यय का स्मरण किया है ये होता है कोई भी वक्ता अर्थ शब्द उच्चारण करता है तो उससे पहले उच्चार्यमान शब्द का अर्थ उसके बुद्धि में स्फुरित होता है लेखक कुछ लिखता है जो वाक्य लिखता है उस वाक्यार्थ का पहले उसके बुद्धि में स्मरण होता है जिन वाक्यों का अर्थ बुद्धि में प्रकट होता है वक्ता या लेखक के उन्हीं अर्थों को उन्ही शब्दों को वक्ता या ये लेखक लिखता है वक्ता बोलता है तो अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ ये आक्षेप भाष्य लिखते समय प्रथम वाक्य लिखते समय भाष्कार भगवान के बुद्धि में स्मृत हुआ कि नहीं हुआ और वो अस्मत् प्रत्यय गोचर कौन है ब्रह्म है जिसे मंगलानंद मंगलम कहा जाता है और उसका स्मरण मंगलाचरण नहीं है इसलिए अस्मत प्रत्यय गोचर इत्यादि लिखना यह मंगलाचरण करना ही है मंगलाचरण ही किया है ये कह रहे हैं कि सुतराम इतरेतर भावानुपत्ति इत्यंत भाष्य रचनार्थम, तो यानी प्रथम वाक्य की रचना के लिए तदर्थस्य अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थभूत जो त्वसी वाक्यागत तदर्थ है उस तदर्थ का सर्वोप्लित वो है अने सारे उप्लव शब्दित जो दुख है अनर्थ है उनसे रहित रहित, जो तत्वसी वाक्यागत तदर्थ है वो है विज्ञान घन प्रत्यग अंतर्यामी और उस प्रत्येग अर्थ का प्रत्येक तत्व से स्मृतत्वाद स्मरण करने के कारण भाष्य मंगलाचरण से युक्त ही है मंगलाचरण रहित नहीं है इसलिए ये नास्तिक ग्रंथ नहीं है सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण भाष्य में हुआ है इसलिए सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण से युक्त भाष्य होने से व्याख्या है अतो निर्दोषत्वात इदम भाष्यम व्याख्ययम तो मंगलाचरण से युक्त होने से सर्वथा निर्दोष होने से ये भाष्य व्याख्या है ये कहा गया बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे कल प्रतिपदा है अनुध्या है